नारायण नारायण ग्यारह मार्च आज का विषय अहंकार के त्याग से गृहस्थी की लाभ हानि सह पाएंगे गृहस्थी परमेश्वर की प्राप्ति में कभी बाधा नहीं हो सकती यह तो हम जानते हैं कि गृहस्थी में हमारा कई लोगों से विविध कारणों के कारण संपर्क आता है माता पिता पत्नी बच्चे भाई बहन अन्य नातेदार मित्र इतरे इन सभी का उत्तम उपयोग करना चाहेंगे तो इन सभी के व्यवहार करते समय हम अपने सभी कर्म हरिस्मरण के धागे में फिरोने चाहिए। फलता सबसे संपर्क बना रहेगा। सुखदायक होगी, कम कम से पीड़ादायक तो होगी ही नहीं इन सभी से हमारा संबंध अभिमान अहंकार के कारण ही बिगड़ता है अहंकार केवल धनवानों को ही होता है ऐसी बात नहीं है गरीब भी अहंकारी होते हैं पुराणों में हमने पढ़ा है कि जब हिरण्या कश्यपु को भगवान ने पल्थी में लेकर उसका पेट फाड़ना शुरू किया तो अभिमान के कारण उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा साक्षात परमेश्वर सामने होते हुए भी उसके हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया अभिमान का कितना नशा होता है गरीब लोग भी इस अभिमान के बहुत शिकार होते हैं एक बार एक भिकारी किसी के द्वार के पास पहुँच भीख मांगने लगा तब वह आदमी भिकारी से कहने लगा अरे तुम्हें कुछ समझदारी है या नहीं कुछ समय का तो ख्याल करो समय असमय आते हो तब वह भिकारी कहने लगा भीख नहीं देनी है तो मत दो तो, जाओ जाओ मुझे तुम्हारा अकेला का घर ही नहीं है गांव में ऐसे तो सौ घर पड़े हुए देखो अभिमान की जड़ें कितनी गहरी धसी हुई रहती है अहंकार खेत में उगने वाली घास की तरह है जिसकी जड़ें पूरी तरह काटने के सिवा अच्छी फसल हो ही नहीं सकती उसी प्रकार अहंकार पूर्ण नष्ट होने के बगैर कृपा की फसल आना असंभव है कटहल काटते समय एक सावधानी बरतनी पड़ती है हाथों को तेल लगाकर कर काटना पड़ता है और फिर उसमें से कोय निकालने पड़ते हैं यदि तिल लगाएंगे तो हाथ को चेप नहीं लगता और कोए शीघ्र बाहर निकलते हैं इसी प्रकार नाव स्मरण करके ग्रस्ती में व्यवहार किया तो अभिमान या विषया वासना का चेप नहीं लगता और परमेश्वर की कृपा के कुएं जल्दी मिलते हैं यदि यह अहंकार यह देहाभिमान मिटाया तो गृहस्थी की लाभ हानि आसानी से हंसते हंसते सह पाएंगे छोटे बच्चे वर्षा ऋतु में कागज की छोटी छोटी नावें बनाकर प्रवाह में छोड़ते हैं उन छोटी छोटी नावों में से यदि कोई नाव बहने लगी तो हँसते हैं और डूब गई तब भी हँसते हैं उसी प्रकार गृहस्थी का सुख दुःख हंसते हँसते सहन सहना चाहिए और यह सब नाम स्मरण से ही सद सकता है नाम स्मरण का मतलब है तुम हो मैं नहीं हूँ की स्थिति नारायण नारायण